भगीरथ खड़े बाबा हम तो आसमान से गिरे और खजूर पर अटक गए हैं ये तो कितने हजार वर्षों की साधना का परिणाम गंगा आई पर भोलेनाथ की जटाओं में अटक गई इससे क्या होगा कृपा करो देव कृपा करो तो भगवान शंकर ने एक जटा खोल दी उसी गंगा में बोले गंगा मैया की आगे आगे गंगा मैया, और आगे मैयागीरथ जी महाराज पीछे पीछे गंगा सप्त ऋषि देवता संक हुए चले जा रहे जय जयकार करते हुए क्रोध आया उन्होंने गंगा जी को लिया आयोजन के साथ भगीरथ ने देखा की और आपता है अच्छे काम में बहुत विघनाते हैं जब भी कभी आप अच्छा काम करने चलेंगे कुछ तो आप कल्पना भी नहीं करोगे ऐसे ऐसे विघ्न आएंगे साथ में चलते चलते और अचानक मुस्कुराते मुस्कुराते व्यक्ति को आप देखोगे कि वही विघ्न बन जाएगा वही टांग खींचने लग जाएगा माने ये बहुत चमत्कार होते हैं कलयुग नहीं चाहता अधर्म नहीं चाहता कि अच्छा काम हो अच्छे से अच्छे आदमी की बुद्धि पर बैठ करके विकार भर देगा बोले हट कहा चक्कर में फंस रहा है बहुत विघ्न और ऐसी ऐसी जगह से विघ्न आते हैं जहां कल्पना भी नहीं कर सकते गंगा आते आते रह गई भगीरथ ने हाथ जोड़ करके मनाया बाबा वहां से छुड़ा यदि गंगा का नाम आज के बाद जानवी हो जाए मेरी पुत्री के नाम पर मेरी पुत्री के रूप में गंगा मानी जाए तो मैं शिकार करता हूं और अपने दक्षिण कर्ण से जन्नू ऋषि ने गंगा जी को तब से गंगा जी का नाम जाह्नवी हो गया भगीरथ लेकर के आया है इसलिए भगीरथी हो गया आकाश में मैंने स्वर्ग में पृथ्वी पर और पाताल तक गंगा गई है इसलिए इनका नाम त्रिपथदा हो गया है देवताओं मैने स्वर्ग लोग से आई है इसलिए सुरसरी कहलाती हैं गंगा जी के अनंत नाम हैं बोले गंगा मैया की प्रे, हरिद्वार प्रयाग काशी पटना होते हुए गंगा माँ सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए सागर तक गए उधर सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ है और इधर आगे की कथा भगवान की कृपा से ऐसा लग रहा है कल होगी बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की ये विशाला नाम की नगरी में आगे बड़े गंगा पार करके विशाल नाम के राजा ने नगर बसाया था समुद्र मंथन के बाद यहीं भगवान विष्णु ने आराधना की थी यहीं मृतो का जन्म हुआ था इसके बाद एक थोड़ा सा प्रसंग कहकर और आगे बढ़ते एक आश्रम है बड़ा विचित्र सुनसान है बहुत सुंदर हरे भरे वृक्ष हैं कोई पक्षी नहीं कोई पशु नहीं कोई मनुष्य नहीं है भगवान राम ने कहा प्रभु ये क्या है तो विश्वामित्र जी महाराज की आंखों में आशीर् विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राघव मैं चाहता तो तुमको किसी दूसरे रास्ते से ले जाता परंतु मैं चाहता था कि तुम्हारी नजर यहां पड़ जाए क्योंकि तो जिस पर तुम्हारी कृपा हो जाती है संसार उस पर कृपा बरसा देता है जा पर कृपा पूरा करो जा पर कृपा पर कृपा करे ही सबको जिस पर भगवान की कृपा उस पर सारे संसार की कृपा और जिस पर भगवान की कृपा नहीं है उसका सारा संसार दुश्मन हो जाता है। बोले बहुत दुख पाया है इस बिचारी गौतम नारी श्राप बस उपल देहधरी धीर चरण कमल रद चाहती कृपा करह रघु संसार के लोग कहते हैं कि अहिल्या ने पाप किया पाप किया पाप किया इसलिए पत्थर हो गई परंतु विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं बाबा तुलसीदास की पवित्र बाणी कहती है लेखनी कहती है नहीं पाप बस नहीं है और के लिए पाप की जरूरत नहीं होती है संत अपना अनुग्रह कैसे करना चाहता है वो वरदान के द्वारा अनुग्रह करेगा कि साप के द्वारा अनुग्रह करेगा ये ये संत के हाथ में है छोटी मोटी भूलों को पाप पाप कह करके इतना मत दबा दो इंसान मर जाए बेचारा कोई मनुष्य के जीवन में चूक हो गई और तुम पाप पाप कह करके उसको जिंदा मार दो बस नहीं कहा बस कहा है एक महात्मा को मन में भाव आ गया कि कोई भूल हो गई है शाप दे दिया जाओ पाषाण हो जाओ रघुनाथ आपके चरण कमल की रज का स्पर्श इस पाते इसका जीवन धन्य में होता है भगवान राम ने कहा प्रभु अब तो संध्या बंदन का समय हो गया ये काम कल होगा राम हरे राम राम राम रा। राम, रा। राम राम रा। राम हरे राम रा। नाम रा। नाम रा। नाम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 ठीक सम्राट स्वामी श्री कलपात्री जी महाराज की पूज्य सदगुरुदेव भगवान की गंगा मैया की हर <sips>